सोवियत संघ के अस्पतालों में काम करने वाले अधिकारियों के चिकित्सा संबंधी कर्तव्य के अलावा कुछ सामाजिक कर्तव्य भी थे वे इंद्रिय रोगों वेशावृत्ति तथा इंद्रिय रोग संबंधी दूसरी समस्याओं पर भाषणों और अध्ययन के कार्यक्रमों का भी आयोजन करते थे सिनेमा के जरिए इश्तिहारों के जरिए और प्रदर्शनियों के जरिए जनता का समर्थन हासिल किया जाता इसलिए जब आम लोगों की इंद्रिय रोगों संबंधी जाँच पड़ताल शुरू हुई तो जनता ने न तो विरोध किया और न बेरुखापन अपनाया ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो गई जिन्होंने रोगी होते हुए भी इलाज की तरफ लापरवाही का रुख अपनाया हो डॉक्टर स्कॉट ने बताया है कि सोवियत रूस में कानून ये है कि जो पुरुष या स्त्री अपनी इच्छा से जानबूझकर इन लोगों को फैलाएंगे उन्हें छह महीने से तीन साल तक की सजा दी जाएगी परतु इस कानून को शायद ही कभी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी हो डॉक्टर स्कॉट के अनुसार सोवियत रूस के मौजूदा इंद्रिय रोग विरोधी अस्पतालों में आर्सेनिकल्स तथा सल्फान माइड्स दोनों का इस्तेमाल होता था ये स्थिति थी पेन्सिलिन चिकित्सा शुरू होने से पहले पर सोवियत विशेषज्ञों ने जो अत्यंत सरल द्रव्य तैयार किया वो था ग्लूको अर्थात सल्फान, और ज का सम्मिश्रण। युद्ध शुरू होने के पहले 1941 में सिफिलिस विरोधी आंदोलन ने इस रोग के प्रारंभिक रूपों को करीब करीब खत्म कर दिया था उन्नीस में मॉस्को के मेडिकल स्कूलों के विद्यार्थियों के सामने इस रोग के प्रदर्शन हेतु रोगियों को ढूंढ निकालना तक मुश्किल था इस रोग के पुराने मरीजों में रोग के लक्षण तीस साल बाद भी उभर आते हैं इसलिए ऐसी सिफ्लिस का इलाज अब भी जारी है डॉक्टर स्कॉट के भाषण पर अपना मत प्रकट करते हुए डॉक्टर आर फार्गन ने कहा है कि रूस की फैक्ट्रियों में स्वास्थ्य शिक्षा का जो काम किया गया है उसे हम इंग्लैंड की हालत की तुलना करें तो वो हमारे लिए चुनौती है इसमें संदेह नहीं कि इंग्लैंड में स्वास्थ्य और श्रम के मंत्री फैक्ट्रियों में स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देते रहे हैं, पर सोवियत रूस की स्वास्थ्य योजना से तुलना करने पर ये सब बहुत नाकाफी रहा है। उन्होंने दोनों सरकारों के रवैये में अंतर बताया आज से कुछ साल पहले इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में एक इश्तेहार घुमाया जा रहा था जिसमें कहा गया था कि जिस किसी पुरुष या स्त्री को इंद्री रोग का शक हो वो किसी डॉक्टर से मिले या किसी अस्पताल में भर्ती हो जाए पर सरकार के श्रम विभाग ने ही इसका विरोध किया एक दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर नवारो ने रूस के गांवों में इंद्री रोग विरोधी आंदोलन का जिक्र किया है और कहा है इतने बड़े देश में जब ऐसी सफलता हासिल हो सकती है तो ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश के लिए तो ये बच्चों का खेल होना चाहिए बशर्ते की इरादा पक्का हो पर लगता है हमारे यहाँ तो ऐसे इरादे की ही कमी है निश्चय ही तथ्यों को छिपाया नहीं जा सकता पूंजीवादी देशों के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य अधिकारी इंद्री रोगों पर काबू पाने के लिए खोजबीन और इलाज संबंधी हर का उठा रहे हैं। वे और, गिनोरिया एक और एक दिन वाले इलाजों तक को ढूंढ निकालने में जुटे हैं पर अकेली फौज में ही बड़े सख्त उपायों को लागू करके जिन्हें आम नागरिकों पर लागू नहीं किया जा सकता वे वास्तविक सफलता पा सके लेकिन आगे क्या होने वाला है हमारे देशों के वैज्ञानिक उसी स्वस्थ दृष्टिकोण की ओर अब धीरे धीरे झुकते आ रहे हैं जो अमेरिका पब्लिक हेल्थ सर्विस के अधिकारी डॉक्टर रोगर ई उन्नीस ने तैतालीस में न्यूयॉर्क के ट्यूबरकुलोसिस एंड हेल्थ एसोसिएशन के सम्मुख व्यक्त किया था उन्होंने कहा था इंद्रिय रोगों पर काबू पाने के लिए किन्हीं रहस्यमयी शक्तियों की मदद की जरूरत नहीं होती जरूरत होती है समस्या को समझने की बीमारियों के बारे में कुछ जरूरी बातों को समझने की मानव स्वभाव को समझने की और इस विश्वास की कि हाँ कुछ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए उन्होंने कहा ये बीमारियां संक्रामक होती हैं, इनका लग जाना कोई बेजती की बात नहीं उन्होंने और आगे कहा वेश्या अपराधी नहीं है वो तो एक सामाजिक समस्या है असली अपराधी तो वेश के शोषक हैं। उपरोक्त बातें इंद्री रोगों को खत्म करने का कार्यक्रम नहीं कही जा सकती पर कुछ बुनियादी बातें इनमें जरूर कही गई एक रोज में सिफिल के अचूक इलाज को जो बे महत्व तो दिया जा रहा था डॉक्टर हियरिंग ने उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया एक पत्रिका में पॉल द क्रुक महोदय ने अपने एक लेख में ऐसे इलाज की कल्पना की थी डॉक्टर हियरिंग ने कहा कि एक ओर तो अवैज्ञानिक विचार और दूसरी ओर सिफिलिस के इलाज में उन्नति दोनों ही उस भय को हटाए दे रहे हैं जो बहुधा इंद्री रोगों को रोकने में मददगार होता है 1944 में अमेरिका के जन स्वास्थ्य विभाग ने बताया की अमेरिका में गिनोरिया के मरीजों में ग्यारह फीसदी पाई गयी है इसका कारण संभवतः सल्फा ड्रगों के द्वारा तुरंत फुरत इलाज का धुआंधार प्रचार था देखा गया कि चिकित्सा संबंधी अनुसंधान से ज्यो ज्यो इलाज के तरीकों में उन्नति हुई है त्यों-त्यों नैतिक संयम भी ढीले पड़ते गए हैं। कारण ये है कि रोगों से पीड़ित होने का भय कम होता गया इसीलिए अक्सर देखा गया है कि चिकित्सा में उन्नति के बावजूद रोगों में बढ़ती होती है एक बड़े पैमाने पर ऐसी दवा खोज निकालने के प्रयत्न जारी हैं जिसका इस्तेमाल कर लेने भर से सिफिलिस या गिनोरिया का डर जाता रहेगा वेशावृत्ति और इंद्रिय भोग पर इसका क्या असर पड़ेगा ये सोचना मुश्किल नहीं है ये जानकर दुख होता है कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े चिकित्सक जो जनता के स्वास्थ्य की रक्षा का दावा करते हैं वेशावृत्ति को सिर्फ इसलिए बुरा ठहराते हैं कि उससे इंद्री रोग बढ़ते और फैलते हैं कुछ चिकित्सक तो अनैतिकता और व्यविचार की व्यापक समस्या के बारे में सोचने विचारने का कष्ट करना भी उचित नहीं समझते वे कहते हैं विज्ञान का इस समस्या से क्या ताल्लुक जारशाही रूस में व्यविचार और हमारे देशों में व्यविचार में अंतर है तो केवल इतना की जार सरकार के अंतर्गत व्यविचार की बढ़ती को खुल्लम खुल्ला माना जाता था और उसे रोकने पर सख्त पाबंदी लगाई जाती थी जबकि हमारे देशों में ये दिखावा किया जाता है कि यहाँ संगठित व्यविचार समाज के सबसे निचले अंग में है आज हम वैज्ञानिक हो गए हैं पर सिर्फ इतने कि बिना नाक भौसिकोड़े हम सिफिलिस और गोरिया के बारे में बातें सुन और पढ़ लेते हैं पर अनैतिकता की समस्या पर विचार करते समय हम इस सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहते हमारे यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर समझदार होने का दावा करते हैं वे बातें भी बड़ी गंभीर कहते और सुनते हैं पर असलियत में उन्होंने जो कुछ किया है वो ये की सामाजिक ढकोसले पर डॉक्टरी बातों का मुलम्मा चढ़ा दिया है वे बाबा और परबाबा के जमाने के व्यविचार विरोधी आंदोलन को ही ज्यों का त्यो दोहरा रहे हैं फर्क सिर्फ इतना है कि बाबा और परबाबा कहते थे कि बेटे संयमी बनो सदाचारी बनो ये लोग कहते हैं भाइयों सल्फर ड्रग और पेंसिलीन का इस्तेमाल करो डॉक्टरों के बीच जो गुमराही फैली हुई है उससे और कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता आखिर इस बात का और मतलब ही क्या है कि जाने माने वेशाग्रहों या गैर कानूनी जगहों पर केंद्रित रखने पर, जिन्हें की पुलिस बर्दाश्त करती है यह विचार को सीमित रखा जा सकता है इसका उद्देश्य इस सड़ी गली दलील को पेश करने के अलावा और कुछ नहीं है की इंद्रिय रोग लगना जरा मुश्किल बना दिया जाए इतिहास बताता है कि बहुत पहले ही जारशाही रूस में ये बहस अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी थी आइए हम लोग बुनियादी बातों को ही पकड़े इंद्री रोग फैलते कैसे हैं? इंद्री भोग से। पुरुष और स्त्रियाँ इन रोगों के वाहक होते हैं मानी हुई बात है पुरुषों और स्त्रियों का अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता उन्हें तो न तो अस्पतालों में बंद किया जा सकता है न कैद किया जा सकता है वजह साफ है हम इतने अस्पताल ना तो बना सकते हैं ना चला सकते हैं जिनमें बेशुमार मरीजों को रखा जा सके ना ही ये मुमकिन है कि इंद्रिय रोगों से पीड़ित लोगों को दूसरों से मिलने जुलने ना दिया जाए समस्या हमें एक तरह की भूल भुलैया में डाल देती है इस निराशावादी स्थिति से ही इस विचारधारा को बढ़ावा मिला की व्यभिचार और इंद्रिय रोग अनंत काल तक कायम रहेंगे पर अपने युग की विकसित सभ्यता को देख कर, हम मानने को तैयार नहीं होते कि सिफिलिस और गिनोरिया जैसी बलाएं हमेशा हमसे चिपटी रहेंगी इसीलिए डॉक्टरों ने सावधान होने की झंडी दिखाई नहीं कि हमने भूल में एक बार फिर चक्कर लगाना शुरू कर दिया तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत डाइसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान इस किताब को प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने और ये इस पुस्तक की 18वीं कड़ी थी इस अध्याय का शीर्षक था ईसाई धर्म और डॉक्टर अगले सप्ताह इस श्रृंखला की नई कड़ी में आप सुनेंगे एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है महीने में पांच करोड़ बार